मांडव के उपनिषद और उपनिषद ऋषि वर्णन करते हैं कि इंद्रियां घोड़े हैं मन लगाम है बुद्धि सार्थी है रथ में बैठा हुआ जीव रथी है अगर सारथी में तीन सारथी में चार गुण नहीं है तो महाराज रथ के स्वामी की सत्यानाश कर देगा सारथी में चार गुण चाहिए बुद्धि में चार गुण चाहिए एक गुण सारथी में ये चाहिए कि मेरे स्वामी को उचित जगह कौन सी होगी मेरे स्वामी के लिए जय जी जी अर्थात स्वामी का पूर्ण हित सारथी के दिल में होना चाहिए दूसरा मार्ग का ज्ञान और तीसरा जहां जाना है जहां जाके ही आराम मिलेगा वो भान और चौथा लगाम ठीक से पकड़ने का उत्साह ये चार गुण जो सारथी में है महाराज उसका अस तो ठीक जगह पे पहुंचता है और ये चार गुण जिस सारथी में नहीं है उसका रथ तो चलते चलते गिरता है ऊना होता है फिर सारथी मलम पट्टी करा के फिर चढ़ता है रथी बैठता फिर रथ गिरता है कभी टूटा कभी कुछ टूटा ऐसे करते करते रथ बदलते गए पहिये बदलते गए यात्रा पूरी नहीं घोड़े मरे घोड़े बदलते गए पहिये बदलते गए रथ बदलते गए उपनिषदों में बताया कि सचमुच में ये दृष्टांत ठीक लागू पड़ता है आत्मज्ञान के विज्ञासो के लिए कि हमारी इंद्रिया हैं घोड़े मन लगाम है बुद्धि सारथी है और अंदर जो जीव बैठा है वो इसमें रथी रथ में बैठे हुए रथी को सारथी महल तक ले जा सकता है लेकिन महल के अंदर घोड़े नहीं जा सकते तो रथ नहीं जा सकता सारथी भी नहीं जा सकता महल के बाहर दरवाजे पर रथ खड़ा रह जाता है घोड़े महल के अंदर के दरवाजे झाड़ के नीचे पेड़ के नीचे बांधे जा सकते हैं। और सारथी दरवाजे तक भी हजूर कर सकता है रथी जब रथ प्रवेश करता है महल में सारथी वापस लौटता है घोड़े छोड़े रथ जोता और जाता है वर्णन करता है कि रथी पहुंच गया अपने महल में महल कितना बढ़िया था ऐसा था वैसा था महल का वर्णन करता है लेकिन महल के अंदर और क्या था उसका वो वर्णन नहीं कर सकता ऐसे इंद्रियां मन में मन बुद्धि में और बुद्धि उस रथी को परमात्मा तक पहुंचाने को आती है लेकिन जब वो रथी परमात्मा में प्रविष्ट होता है तो बुद्धि वहाँ से लौट जाती है बुद्धि प्रविष्ट नहीं हो पाती फिर महल तक पहुंची हुई बुद्धि वापस लौटती और महल के इर्द गिर्द का वर्णन करती है और महल के इर्द गिर्द का वर्णन ही तुम्हारे पुराण बन गए जयराम जी उस परमात्मा तत्व के आत्मदेव के इर्द गिर्द का वर्णन होता है ये राज समझ में आता है लेकिन समझाया नहीं जाता सारथी तुम्हें महल तक पहुंचा सकता है लेकिन महल के अंदर तो तुम्हें ही जाना होगा जैसे माँ तुम्हें रसोई की थाली सजा के संवार के तुम्हारे आगे रख सकती है ग्रास भर के तुम्हारे मुंह में डाल सकती है लेकिन चबाकर गले के नीचे उतारना ये तुम्हारा काम हो जाता है। तो जिसका सारथी बढ़िया वो ठीक महल ठीक निवास स्थान पर पहुंचाता और जिसका सारथी नशेबाज हो ड्राइवर नशेबाज हो तो बस कहा गिरा देगा ड्राइवर मार्ग का जानकार ना हो तो बस कहाँ गिरा देगा और नशेबाज भी नहीं है मार्ग का जानकार भी है लेकिन महाराज अभी तिखड़ है और ठीक से लगाम ठीक से नहीं पकड़ सकता है तो भी खतरा है लगाम स्टेयरिंग ठीक से पकड़ता है मार्ग का भी पता है और महाराज कहाँ जाना चाहिए वो भी जानता है लेकिन वफादार नहीं है तो, तो सार्थी में चार बातें जरूरी एक बात वफादारी दूसरी बात मार्ग की जानकारी तीसरी बात ठीक से कहा जाना है और जहां जाने के बाद पूरा सुख है पूरी उसकी मांग होती है वो अब चौथा लगाम पकाने की कुशलता अब फिर दूसरे ढंग से हम समझेंगे कि हमारा जो ये शरीर है सारे संसार का सार शरीर कलकत्ते के करोड़ी मल की बात तो तुमने सुनी है करोड़ी मल मर गया और फिर दोबारा गया अपने घर तो किसी ने आने नहीं दिया क्योंकि एक बार ये शरीर डेथ हो गया तो फिर मार आने भी नहीं देती घर में हर गांव है, है? करोड़ी मल की मिशि थी ने आने नहीं दिया ऐसे ही हम लोग भी आएंगे तो आने नहीं देंगे तो संसार का सार शरीर है शरीर है लेकिन शरीर में अगर इंद्रिया नहीं है तो शरीर कितनी सकता जी नहीं सकता तो शरीर का सार इंद्रिया है इंद्रिया तुम्हारी आंख कान जीव नाक त्वचा ये ज्ञान इंद्रियां हैं, हाथ पैर और बाथरूम आदि की कर्म इंद्रियां हैं। तो पांच कर्म इंद्री पांच ज्ञान इंद्री ये दसों में अगर मनहवृत्ति नहीं जुड़ती है तो इंद्रियां भी कुछ नहीं चलती तो इंद्रियों से सूक्ष्म मनह प्रति है मन से सूक्ष्म बुद्धि प्रति तो इंद्रिया कुछ दिखाती हैं, आंख ने कुछ दिखाया मन सोचता है कि झूठा है कि चोर है सज्जन है कि दुर्जन है आदमी है कि कोई भूत है मन का काम है संकल्प विकल्प करना मन नहीं बोलेगा कि फलाना है मन रजुआत कर देगा संकल्प विकल्प करेगा फिर बुद्धि बाई कहेगा कि ठूठा है चोर है साधु है बुद्धि बाई ने कह दिया साधु और तुम्हारे में नास्तिक नास्तिकता है तो तुम नाक नाकोर के दूसरे रास्ते चले जाओगे और तुम्हारी बुद्धि में आस्तिकता है और बुद्धि ने कह दिया साधु तो मन उस साधु के तरफ जाने के संकल्प विकल्प करेगा आंखें उधर को लगेगी पैर उधर को लगेंगे हाथ उधर को लगेंगे और एक हाथ जेब में जाएगा अगरबत्ती लाएगा फूल लाएगा फल लाएगा चलो बाप जी चालू कर देगा तो बुद्धि जैसा बुद्धिमाई डिसीजन देती है ऐसा मनीराम संकल्प विकल्प करता है और घोड़े उसी प्रकार दौड़ते हैं आप बैठे घर में और कुछ सनन सनन आवाज आया कान ने सुना दिया आवाज आया मन ने सोचा कि किसका आवाज वायलिन का है झिंगरू का है मन ने संकल्प विकल्प किया संकल्प विकल्प करके चला गया तरत बुद्धि बाय बुद्धि ने कहा नहीं वो धोबिन जा रहे ना धोबिन है उसके पायल का आवाज अब मन अगर तामसी है राजसी है तो देखेगा धोबीन कैसी है युवती है या बुढ़िया है और मन अगर सात्विक है चलो जो होगा होगा शांत हो जाएगा और मन में अगर विकार है उधर देखेगा उधर देखेगा फिर बुद्धि अगर पवित्र है तो बुद्धि बोलेगी क्या देखता हाथ का पिंजर तो है चाहे जवान हो चाहे बुढ़िया जिसे देखा जाता है तो उसको दे अगर बुद्धि में सत्व गुण है बुद्धि में संस्कार अच्छे हैं, तो मन को परमात्मा की तरफ मोड़ देगी सारथी में अगर आइडिया है तो रथ को ईश्वर की तरफ मोड़ देगी और सारथी में अगर आइडिया नहीं तो स्टेलिंग को खड्डे के तरफ सहयोग दे देगी जयराम जी इसीलिए लोग पैर खराब होता है तो धोते हैं तुरंत कपड़ा खराब होता है तो बदलते हैं तुरंत रसोई दर खराब होता है तो पोता मार देते हैं दीवान खाना खराब थोड़ा मैला हो जाता है तो आदमी साफ कर देते हैं यहां तक कि बाथरूम और गुसलखाने को भी लोग गंदा रखना नहीं चाहते लेकिन बुद्धि में गंदगी आ जाती है और उसको यहां दूर करने की जो लोग तत्परता नहीं करते वे लोग भले दीवान खाने सजा लें शरीर को सजा लें गाड़ियों को सजा लें लेकिन बुद्धि को जिन्होंने स्वच्छ नहीं किया उनका सारा का सारा सजावट व्यस्त हो जाता तो बुद्धि सजती कैसे है राम जी बुद्धि सजती है विवेक एक महापुरुष आत्मज्ञानी संत कहा करते थे कि तुम काम करते हो वो काम कभी मत करो जिसमें विवेक का उपयोग न हो वो भावनाएं कभी न करो जिसमें विचार न हो और वे भोग मत भोगो जिसमें विचार की प्रधानता कोई भी भोगना है तो विचार करो कोई भी खाना है तो विचार करो कुछ लेना है तो विचार जिसमें विचार देव नहीं है अच्छा तो विचार करें महाराज मैंने सुनाया था कि गुलाम नबीर ने पिछले तीन साल विचार करने के बाद एक आखिरी निर्णय लिया था जयराम जी डॉक्टर गुलाम नबीर आर हुए थे रजिस्ट्री मेडिकल प्रैक्टिस बहुत छोटी पदवी है आजकल पहले तो बड़ी पदवी माने जाती थी डॉक्टर गुलाम नबी किसी गांव में प्रैक्टिस करते थे दवा बवाते थे और डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर खूब कमाई भैंस लाया है। और भैंस के सुहावनी सिंगड़े देखकर गुलाम नबी को होता था क्या हा इस भैंस के सिंगों पर बैठे खुदा खैर करे बंदा लहर कर भैंस चौकड़ी मार के दौड़े मा, मा, मा। मा। मा। कैसी मजा आए सिर्फ सोचा था आई गुलाम नबी डॉक्टर हाउ कैन बी दिशा ये मेरे लिए उचित नहीं होगा अपने को संभालता था। थे था ब्रश करने को करने को जो चबूतरे पे बैठे के सुहावने सिंगड़े और भूरी भैंस महाराज पहले डॉक्टर की भैंस थी वो डॉक्टर से कम नहीं थी गोरमा बोरमा खाया हुआ महाराज तबा साहब बाबा से खूब खाया हुआ भैंस की तगड़ी थी, थी। भूरी भैंस और उनके आखे सुहाव ने महाराज सिंग थो तो पहले से इसको घायल कर चुके थे ब्रश करता आ जाए भैंस की तरफ देखे क्या, एक बार एक बार केवल इसके कंधे पे बैठ जाए और कैसी दौड़ती जरा मजा आ जाए अपने को फिर अपने मन को समझाता, ऐसे करते करते तीन साल एक सुबह को तो महाराज उसके भैंस ने जब माँ हूं क्या तो गुलाम नदी अपने को रोकने से असफल गए आखिर आना करते कई विचार विमर्श करते करते लेकिन बुद्धिबाई ने मन को साथ दिया मन ने इंद्रियों को साथ दिया और हाथों ने सांकड़ खोली महाराज गुलाम नबीर सलवार बलवार जो थे घर की ड्रेस थी अभी तो ऑफिस में गए नहीं थे क्लिनिक में गए नहीं थे तो साहब बनकर वो साधे सिविल ड्रेस में महाराज उन्होंने दे मारा जंप सुबह सुबह भूरी भैंस पर जंप दे मारा महाराज सांकड़ खुली भूरी भैंस ही भड़की मा हाँ माँ करते हुए भैंस तो दौड़े पहली क्षण तो गुलाम नबीर को इंद्रियों के साथ सहमत होने की मजा आई लेकिन फिर देखा के तो मारा जाऊंगा यारो बचाओ बचाओ बचाओ बचाओ आवाज लगी गाँव के लोग को कोई के मलता मलता दौड़ा तो कोई दातुन मुंह में लेके दौड़ा तो कोई महाराज छोटा लेके दौड़ा कोई धोखा लेके दौड़ा कोई पत्थर लेके दौड़ा और भीड़ जब दौड़ी तो भैंस और बढ़ भड़की माँ हाँ करती भैंस तो भाग जाए लोग पीछे गुलाम नबीर से जाए बचाओ बचाओ बचाओ बचाओ बचाओ भारो भरो ऐसा करते करते करते महाराज गांव के बाहर जो पानी पीने का तालाब था गांव का उधर भैंस ने आकर दम लिया और लोगों ने कुंडाला करके घेरावा डालते हुए धीरे धीरे भैंस को पुचकारते हुए कंट्रोल में लाया और गुलाम नबीर को उतारा भैंस के सिंगो गुलाम नबी ने लंबी सांस लेते हुए कहा थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत धन्यवाद होना तुम सबको धन्यवाद गांव के अग्रगण्य व्यक्तियों ने कहा कि गुलाम नबी सुबह सुबह ये तुमने क्या किया ये भैंस के सिंगों पर बैठने का ये तुमको भैंस पलंग से तो उठा के नहीं ले भागी होगी जरूर तुमने कुछ निर्णय किया होगा ये काम करने के पहले जरा सा विचार तो करना था गुलाम नबी ने कहा यू व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट मी मेरे बारे में तुम क्या सोचते हो आई एम डॉक्टर गुलाम नबी हूँ सोचते गुलाम नबी डॉक्टर मैंने कोई जल्दबाजी से कदम नहीं उठाया पिछले तीन साल सोचते सोचते ही आखिरी कदम उठाया है मैंने आज छिलो त्रन वर्ष विचार पच्चीनो मारो छिलो निर्णय तो विचार तो हम करे लेकिन बुद्धि अगर कामना से आक्रांत है तो हमारे विचार गुलाम नबीर के इर्द गिर्द के होंगे जयराम जी हमने ये मकान लिया बहुत विचार करके लिया मैंने शादी की बड़ा विचार करके किया मैंने गहने पहले तो विचार करके किया मैंने उसके साथ झगड़ा किया तो खूब सोच विचार के किया नहीं विचार अगर तामसी हैं तो महाराज आपके विचार वो अंधे साफी जैसे हो उड़ाएंगे विचार अगर राजसी हैं तो आप अपने को और अपने साथियों को नोट डालेंगे विचार अगर तामसी हैं तो अधर्म में धर्म बुद्धि होगी और धर्म में अधर्म बुद्धि होगी विचार अगर राजसी है तो भोग में सुख बुद्धि होगी और विचार अगर सात्विक है तो तो त्याग में सुख बुद्धि होगी योग में सुख बुद्धि होगी संतों में श्रद्धा होगी और परम तत्वों को जानने की उत्कंठा होगी विचार अगर सात्विक है तो अब विचार सात्विक कैसे हो जय राम जी विचार सात्विक आहार सात्विक से श्रेष्ठ पुरुषों के संग से श्रेष्ठ विचारवानों के संग से और महाराज सत्यो गुण बढ़ने से विचार साधे तो सत्यो गुण कैसे बढ़े आज आपके तरफ से ही प्रश्न कर रहे हैं जय जय सूर्योदय के एक पह नहीं तो आधा पहर पहले जो आदमी उठता है उसका सत्व गुण बढ़ता है उसकी यश बढ़ती है उसकी बुद्धि का विकास होता है उसकी उसका धन बढ़ता है ऐश्वर्य बढ़ता है और महाराज यहाँ भी सुखी होता है और परम सुख के रास्ते चलने की उसकी योग्यता बढ़ जाती है। और सूर्योदय के बाद जो सोता है उसका यश जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ पाता उसका आरोग्य जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाता उसकी बुद्धि का विकास जितना होना चाहिए हो नहीं पाता सूर्योदय के बाद सोने वाले व्यक्ति सात्विक आहार करें। आहार सात्विक क्या होता है? कि जो स्व के कमाए का हो परिश्रम हो गुरुओं के लिए भी है जो उपदेश दिया दिए बिना दूसरे का धन ले लेते हैं वो सात्विक अन्न नहीं होता है जय जय परिश्रम किए बिना किसी की वस्तु ले लेते हैं किसी का हित किए बिना कोई वस्तु ले ले जिसे लाच रिश्वत घोष आदि कहते कि नहीं तो उससे वो द्रव्य अशुद्ध द्रव्य से जो अन्न आता है वो अशुद्ध होता है और अशुद्ध अन्न से मन अशुद्ध होता है बुद्धि अशुद्ध होती है लगता है कि हम खूब बड़े हो गए धनवान हो गए लेकिन उतने ही घर में बेचनी बढ़ जाएगी डॉक्टर की मैं प्रैक्टिस करता हूं तुमने और मैंने खूब पुराना अपना दवा खाने की इम्प्रेशन लेकिन मेरे हृदय में गरीबों के प्रति सहिष्णता गरीबों के प्रति आत्मीयता नहीं है तो फिर गरीब चाहे मरते हो करते हो लेकिन मेरी तो फी है पन्द्रह रूपया इंजेक्शन की पांच रूपया इंजेक्शन वो लेंगे वो कहाँ से आया कैसे लाता उसकी है उसकी शक्ति है कि नहीं वो नहीं सोचूंगा लोभ आ जाएगा तो वही धन लोभ वाला धन जो है महाराज वो मेरे बेटों की कुटुम्ब की परिवार की शांति भंग कर देगा और ऐसे ऐसे मैंने केस सुने की के डॉक्टर तो बड़े हैं साहब और कमाई खूब है मकान बड़ा लंबा चौड़ा है गाड़िया भी हैं, लेकिन घर में किसी का ठिकाना नहीं पत्नी अपने ढंग की तो बेटा अपने ढंग का तो चोरी अपने ढंग की तो चोरा अपने ढंग का और अपनी खोपड़ी अपने ढंग का बुद्धिमान तो थे उसीलिए तो डॉक्टर हुए लेकिन सत्यों को नहीं बढ़ा तो डॉक्टर होने के बाद लखपति होने के बाद भी वो परेशान थे तो ये जरूरी नहीं कि बड़ा मकान होने से आदमी सुखी होता है बड़ी गाड़ियां होने से आदमी सुखी होता है अथवा बड़ा इन्फ्लुंस होने से आदमी सुखी होता है नहीं नहीं कभी तो बड़े बड़े धनवानों की अपेक्षा कम धन वाला लेकिन जिसके पास गुण बढ़िया है वो आदमी ज्यादा सुखी होता है समझ बढ़िया है वह आदमी ज्यादा सुखी होता है तो समझ बढ़िया वह है जो बढ़िया में बढ़िया पर ब्रह्म परमात्मा है उसने अपने चित्र की प्रतिष्ठा होना ही बढ़िया समझ है तो जिसके पास तत्वगुण का धन है उसके पास मकान आलिशान ना हो रहने खाने पीने की सुविधा आलिशान ना हो फिर भी वो आदमी सुखी रहेगा प्रसन्न रहेगा और उसके जीने का फल वो पालेगा और जिसकी बुद्धि सात्विक नहीं है उसके पास अच्छा शरीर हो सुडोल हवाई जहाज जैसा और बुद्धि सात्विक नहीं आहार सात्विक नहीं संग सात्विक नहीं है तो देर सबेर उसको ऐसी खाई में गिरना पड़ेगा कि महाराज सुकर सुकर की गंदी योनियों में जाना इसलिए मनुष्य जन्म है हजारों जन्म की आदि भी है अगर सावधान होकर हम नहीं जिए तो हजारों लाखों करोड़ों जन्म हमको मिलेंगे। और करोड़ों जन्म का ये अंतिम जन्म भी है अगर सावधानी से जिए तो करोड़ों जन्मों के संस्कार समेट कर, हम वहा पह पहुंच जाएंगे जहाँ जा मन और बुद्धि भी नहीं पहुंच सकते ऐसे हम अपनी मा में पहुंच हैं तो शरीर से सूक्ष्म इंद्रिया है इंद्रियों से सूक्ष्म मन है मन से सूक्ष्म बुद्धि है और बुद्धि में तीन गुण होते हैं जब तत्व गुण होता है तो वो बुद्धि रूपी सारथी हमें अपने वहां ले जाते जीव जीव में वो हिस्से एक जड़ता का हिस्सा होता है और दूसरा चेतनता का हिस्सा होता है जैसे पुलिया है तो पुल का एक छेड़ा नदी के एक तरफ है और दूसरा छेड़ा दूसरी तरफ अथवा तो सुई का एक नौ किला छेड़ा आगे है और पीछे जहां धागा है तो दो छेड़े होते हैं ऐसे ही हमारे मय के दो हिस्से एक सूक्ष्म हिस्सा है और एक स्थूल हिस्सा तो जो चेतन से प्रभावित हिस्सा है हमारी मैं का वो हमको ईश्वर के तरफ खींचता है सुख सच्चे सुख की तरफ खींचता और जो जड़ता का हिस्सा है वो हमें इंद्रियों के सुख के तरफ खींचता है और हम है बॉर्डर पर तो जब इंद्रियों के सुख के तरफ खींचता और सारथी असावधान है तो सारथी गाड़ी उधर को ले चलता है तो घड़ी भर इंद्रियों का सुख मिलता है और हम खाई में दे जाते हैं फिर वहां तो रोना चीखना है फिर पश्चाताप करते संभालते रोते प्रार्थना करते और फिर ईश्वर की तरफ जाते तो ईश्वर की तरफ पूरा नहीं पहुंच पाते तब फिर इंद्रिया और मन फिर कुछ गड़बड़ करके फिर हमको गिरा देते फिर हम जरा खड़े हो जाते जैसे मल है ना तो एक, एक मल और दूसरा मल लड़ते तो एक जरा दाव मारे मारे उसको गिराए गिराए उसके पहले उसको झपे लेता फिर वो जरा उठे और जरा अपना सावधान हो तो फिर उसे मार दिया मुक्का ऐसे ही हम इंद्रियों के साथ और सूक्ष्म मन बुद्धि के साथ जुड़कर जीते हैं तो कभी थोड़ा सत्वलोकों में थोड़ा सा ऊंचे उठते हैं पुण्य में यश में तो अहंकार आकर वास्ताएं आकर कर्म आकर हमें गिरा देते गिरने के बाद फिर हमें उठने का मौका मिलता है ग्लानी होती कोई सहयोग मिलता फिर उठते फिर आके गिराते अगर उठने में सार्थत्य हो गती को न दोहराया जाए अथवा की हुई गलती में सावधान रहें दोबारा न करे तो हम वहाँ पहुँच जाएंगे कि जहाँ जाने के बाद फिर कभी पतन नहीं फिर कभी माता के गर्भ में उधा लकटने का नहीं होता तो हमारी मय में जड़ता का हिस्सा हमें संसार के भोगों के तरफ आकर्षित कर देता है और चेतनता का हिस्सा हमें चैतन्य के आनंद के तरफ आकर्षित करता है इसलिए समाज में देखा जाए तो जीव दोनों तरफ हिलता डुलता जाता है धार्मिकता भी है और तुर्कपट है लोभ भी है तो दान भी है भोग भी है तो त्याग भी है जो महान भोगी है खूब खाते पीते लेकिन एकादशी भी कभी रखते हैं जो कभी एकादशी रखते हैं तो द्वादशी को कतर भी निकाल देते हैं जय राम जी की तो एक तरफ जड़ता आकर्षित करती है दूसरी तरफ चेतनता आकर्षित करती है तो अब क्या हो जय राम तो हमारे मन को जो अच्छा लगे हमारी बुद्धि को जो अच्छा लगे वो तो हम करते आए लेकिन हम पार नहीं हुए तो वास्तविक में जो अच्छा है और उस अच्छे में जिनकी पहुंच है ऐसे सदगुरु का थोड़ा सहयोग मिल जाए और अपना पुरुषार्थ हो जाए तो बेड़ा पार हो सकता है वरना महाराज ऐसे पुरुष भी मिल जाते हैं सहयोग भी मिल जाता है फिर भी गिर जाते हैं तो क्या करें तो जीवन में कोई नियम ले ले अगर भाई ऐसा हो गया समझो क्रोध आ गया अब क्रोध आ गया तो रोटी नहीं खाऊंगा तो क्रोध ज्यादा होगा जब क्रोध आ जाएगा तो क्रोध से पुण्य नाश होता है क्रोध आ जाएगा तो पांच रुपया किसी अभावग्रस्त व्यक्ति को देंगे जो रिश्तेदार न हो और जिससे कोई लाभ की संभावना न हो पांच रुपया उसकी सेवा में लगा देंगे पैसा तो प्यारा है जयराम जी तो जड़ जो में प्यार वो थोड़ा उसका त्याग करने से उसका मोह कम होगा और उधर सेवा हो जाएगी क्रोध रुक जाएगा तीनों तरफ से फायदा हो गया पिक्चर जाना ठीक नहीं है लेकिन क्या पता पैर चले जिस दिन पिक्चर जाओ तो पिक्चर में जितनी थी दिया उससे तीन गुना पैसा उस सत्कर्म में लगा दो तो पिक, पिक्चर हो गई महंगी जय राम जी की अथवा तो पिक्चर में तीन घंटे गए तो तीन घंटे पिक्चर में गए तो नौ घंटे एक ही जगह पर बैठकर भगवान के नाम की माला जप मणि फिर बोलेगा क्या पिक्चर में चले पतन के कई कारण एक तो हम मन इंद्रियों में उलझे हुए व्यक्तियों के बीच जन्मते हैं और उन्हीं के बीच हमारी पढ़ाई लिखाई होती है और उन्हीं मूर्खों के बीच हमारी मंगनी और शादी विवाह होते श्री राम और उन्हीं के बीच हमारा धंधा और लेना देना होता है कभी कभी कोई इंद्रियों और मन से पार जाने वाले महापुरुषों की मुलाकात होती है और प्रसंग मिलता है ज्यादा तो तोला दवाई शेर खटाई और चरी पालते नहीं जैसे श्री कृष्ण इसीलिए साक्षात्कार कठिन लगता है वरना वो कठिन नहीं है परमात्मा पाना कठिन नहीं है और परमात्मा पाए बिना कोई चैन से सदा के लिए कहीं चिट नहीं सकता बन चाहे तो कुछ भी बन जाए लेकिन जब तक वो अपने पर परमात्मा में नहीं जगा तब तक ये हाथ जैसा राजा का भी पतन होता है तो औरों की क्या बात देखते देखते कई राजा आए कई चले गए और अब न जाने कौन से अरण्य में होंगे कौन से गर्भ में होंगे और चार पैर वाले होंगे के दो पैर वाले होंगे कहाँ होंगे भगवान जाने आहार आहार्विक आहार में चार बातें ध्यान में रखें। एक तो स्वत्व का होना चाहिए अपने परिश्रम का होना चाहिए कि बाबा जी हम तो लड़की है पिताजी कमाते और हम मैं खाती हूँ तो मेरे परिश्रम का कैसे हुआ कि तूने जन्म लिया पिता के घर तो जन्म लेने का तेरा परिश्रम है जयराम जी ठीक और घर में फर्श करती है बुहारी करती की फर्श भी नहीं करती बुहारी भी नहीं तो बाबा जी तो मेरे परिश्रम का तो नहीं हुआ की तो तेरा परिश्रम तू माला कर जब कर जब कर पुण्य बढ़ेगा तो पिता को भी थोड़ी बरकत हो जाएगा अथवा तो पिता का भी पुण्य थोड़ा तेरे ऐसे का वो ले जाएगा तेरा खाना हलाल हो गया तेरा सात्विक हो गया तो और कोई परिश्रम नहीं है तो राम नाम की मालाएं तो है जयराम जी घर की सेवा का परिश्रम नहीं भी है चलो नौकर चाकर है तो भगवान की सेवा का तो परिश्रम है दूसरी बात जहां भोजन बनता हो जगह सात्विक होनी चाहिए और भोजन की वस्तु सात्विक होनी चाहिए जगह सात्विक है लेकिन लहसुन प्याज है वो प्राणों को नीचे ले जाती है तंदुरुस्ती के लिए दवा के हिसाब से कभी लहसुन का उपयोग कर लिया थोड़ा सा अलग बात है लेकिन जो लक्षण एक बार देवेंद्र बैठे थे आसन पर और सोचते मैं कितना पुण्यात्मा हूँ लोग देवों को पूछते हैं, 33 करोड़ देवताओं को मैं स्वामी मैंने इतना कैसा कोई पुण्य किया है की कि मैं इतना अमरावती का सम्राट बनाओ जाकर गुरुजी को को पूछू गुरु बृहस्पति के चरणों में देखा तो गुरु बृहस्पति कोई बिल में से निकलते हुए कीड़े मकोड़ों को बड़े इतमान से देख रहे हैं अच्छा चार बार दो बार छह बार वाह, अरे तू तो आठ बार बना तू तो तीन बार ओ उनकी भावी देखते देखते देखते उसी में मशगूल थे आखिर इंद्र थके और इंद्र ने कहा गुरुदेव में कब से और आप ये क्या देख रहे हैं इन कीड़े मकोड़ों को देखकर दो बार चार बार छ बार बोल रहे आश्चर्य में पड़ रहे गुरु जी क्या बात है मैं कुछ पूछने को आया हूँ लेकिन पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप इनको देखकर क्या सोच रहे बोले इंद्र इनको देखकर मैं इनका भविष्य देखा रहा हूँ की ये कोई, कोई ऐसा कीड़ा मकोड़ा नहीं जो चार बार दो बार तीन बार इंद्रपद न भोग चुका हो कोई तीन बार इंद्र माझी इंद्र है कोई दो बार मांझी इंद्र है भूतपूर्व इंद्र है कोई पांच बार भूतपूर्व इंदिरा है कुछ छह बार है इंदिरा ने बोला गुरु महाराज प्रश्न का उत्तर मिल गया हमें तो ये जीव कर्म करके उपासना करके ऊंचे नीचे जाता आता है लेकिन जब तक ज्ञान नहीं होता साक्षात्कार नहीं होता तब तक कामनाएं दग्ध नहीं होती तो धर्म से हमारी वासनाएं नियंत्रित होती उपासना से हमारी वासनाएं शुद्ध होती और साक्षात्कार से हमारी वासनाएं जल जाती दग्ध होती तो धर्म कामनाओं को नियंत्रित करता है उपासना कामनाओं को शुद्ध करती है बुरे रस्ते नहीं अच्छे रस्ते रहते लेकिन ज्ञान जो है कामनाओं को भून डालता है एक बार भूना हुआ धान